शिवपुराण रुद्र द्वार पर बोले देव पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है महाबाहु दानवराज उसे यहां देखिए देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है संत कुमार जी कहते हैं मनुष्य्रेष्ठ द्वारपालों का वहवचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुँचा वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा उसे महान आश्चर्य हुआ फिर उसने उसका बल देखने के लिए दस हजार सैनिकों को भेज आज्ञा दी कि इसे मार मार डालो सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया तब अनिरुद्ध ने बात की बात में दस हजार सैनिकों को काल के हवाले कर दिया फिर जो तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी फिर उसी से रस की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया उसकी गहरी चोट खाकर वीर व उसी छड़ घोड़ो सहित वही अंतर ध्यान हो गया फिर महावीर बलिपुत्र बल और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सुतपुत्र से बोला बाणासुर ने कहा सुतपुत्र घास फूस से ढके हुए अगाध कुए में ढकेल कर इस पापी को मार डाल अधिक क्या कहूँ इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए तनक कुमार जी कहते हैं मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा कुंभांड बोला देव थोड़ा विचार तो कीजिए मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि उसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा परात्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूर्ण ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है साहस में यह शशि मौलिकी समानता कर रहा है क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं तथापि हम लोगों को तीर्णवत ही समझ रहे हैं सनस कुमार जी कहते हैं व्यास जी दानो कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा कुंभांड ने कहा नराधम अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया जो बारम्बार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर ऐसा करने पर ही तू तो मुक्त हो सकता है अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले अनिरुद्ध ने कहा दुराचारी निषाचर, तुझे छत्र धर्म का ज्ञान नहीं है अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोडकर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण काते की तरह चूकने वाला होता है वीर माने छत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं क्षत्रिय रणे सें मरण सदा न नीर्मा भूमौ दीन सृता